भारतीय दर्शन जैन दर्शन प्रमाण विचार पहले कहा जा चुका है कि जीव में स्वभाव से ही निर्विकल्पक दर्शन तथा सविकल्पक ज्ञान है निर्विकल्पक अर्थात दर्शन या निराकार ज्ञान चार प्रकार का है चक्षु अचक्षु अर्थात चक्षु से भिन्न इंद्रियों के द्वारा अवधि अर्थात देश और काल से परिच्छि ज्ञान जिसे जीव साक्षात प्राप्त करता है तथा केवल अर्थात शिव की अर्थात विश्व की सभी वस्तुओं का निराकार दर्शन साकार ज्ञान के मति अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न साकार ज्ञान श्रुत शब्द तथा अन्य चेष्टाओं के द्वारा उत्पन्न साकार ज्ञान अवधि सीमित वस्तुओं का साकार ज्ञान जिसे जीव बिना किसी इंद्रिय या मन की सहायता से स्वयं उत्पन्न करता है मन पर्याय अर्थात दूसरों के भावनाओं का साकार ज्ञान तथा केवल अर्थात समस्त विश्व का साकार एवं असीमित ज्ञान जिसे जीव साक्षात प्राप्त करता है ये पांच भेद हैं इन्हें ही सविकल्पक ज्ञान कहते हैं ये पांच प्रकार के उपरयुक्त ज्ञान प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रमाण के भेद से दो प्रमाणों के अंतर्गत हैं उमा स्वाति का कहना है कि वह यथार्थ ज्ञान जिसे जीव बिना किसी की सहायता से स्वयं प्राप्त करता है प्रत्यक्ष ज्ञान है इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतः प्रमाण है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण में स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से प्रामाण्य है इसमें जीव स्वतंत्र रूप से साक्षात ज्ञान को प्राप्त करता है सिद्धसेन दिवाकर ने यह स्पष्ट कहा है कि प्रमाण तो वही ज्ञान है जो अपने को तथा दूसरों को बिना किसी रुकावट के प्रकाशित करे स्वपराभाषी अतएव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही प्रमाण अपने को एक दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए जैनों को इंद्रियों की तथा मन की अपेक्षा नहीं होती अतएव यह सदा वस्तु के यथार्थ ज्ञान को ही उत्पन्न करता है यही कारण है कि अवधि मनपर्याय तथा केवल ये तीन वास्तव में प्रत्यक्ष के भेद माने गए हैं प्रमाण कभी मिथ्या नहीं होता जो ज्ञान मिथ्या होता है वह प्रमाण ही नहीं होता यद्यपि जैनों ने दो ही प्रमाण माने हैं तथापि किसी किसी ग्रंथ में चार प्रमाणों का भी उल्लेख है अर्थात उन लोगों के मत में प्रत्यक्ष अनुमान औपम्य तथा आगम ये चार प्रमाण है उपर्युक्त पांच प्रकार के ज्ञानों में मति और श्रुत ज्ञानों का आधार इंद्रिया है अतएव एक प्रकार से ये तो परोक्ष हैं किंतु अवधि मनपर्याय तथा केवल इन तीनों प्रकार के ज्ञान में जो तो जीव स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है अतएव ये प्रत्यक्ष हैं